तो पड़ेगी नहीं पर ये तो कुआ है भगवान बोले कुआ नहीं गड्ढा है अरे भक्त या कूप हित निवल नमो विचार के जन भवकूप से मैंने लिए उबार हाथ पकड़कर निकाल लिया पुष्प दिए कथा में पुष्पांजलि चढ़ा देना आप मेरे साथ नहीं चलेंगे भगवान ने कहा कथा अभी शुरू नहीं हुई है ब्यास जी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था इसलिए थोड़ी देर हुई है राम कहल पांडे बोले हमारे लिए कथा डुब गई भगवान ने कहा कि हम श्रोताओं को बुलाने जा रहे हैं और प्रेरक रघुवंश विभूषण गए राम टहल पांडे के पहुंचने के पहले उनकी भाभी गई भोजन करके नहीं आए थे यह भोजन थैले में रख दिया एक पान चढ़ा दिया चले आए ब्यास जी आकर बैठे वह पान पाते ही स्वस्थ हो गए तब तक राम टहल पांडे अरे भैया भोजन कर लो पहले फिर कथा एक एक ग्रास पर सारे घाव दूर हो गए कहा पे उस गड्ढे में गिर गया था किसी ने निकाला राम टहल पांडे शाम को बर्तन लेकर गए भाभी से कहा भाभी मुझे क्षमा कर दो मैं नाराज होकर गया था तुम न जाती तो मेरे को बड़ी कठिनाई होती भाभी बोली मैं तो कहीं गई नहीं दूसरे दिन व्यास जी से आकर राम टहल पांडे ने कहा व्यास जी ने यह कथा सुनी तो यही कहा दीन हितकारी पतित पावन प्रभु जी आप विपत विदारवे को बांह बढ़ावत हो पान विष पुराण के प्रसंगिक प्रमाण देखें के, दे के कथा रस पान या करावत हो भक्तन के हित रूप बहुधारे किंतु आज को आज को रूप लख ही हर सावत हो ले कमलेश न लागत तुम्हें भक्त हित तो भाभी को भेस धरी आवत उन भक्तराज को पुष्पांजलि सिद्ध हो गई जब कथा होती पुष्प के हाथ में आ जाते क्यों? क्योंकि दूसर रथी दूसर रति मामा कथा Ha prasanga, do ser retima. Prasanga, do ser retima. Prasanga. पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति शर्त क्या अमान पहली भक्ति में संत का साथ नहीं संग दूसरी भक्ति में भगवान की कथा में रति काम नहीं और तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान अभिमान छोड़कर गुरुदेव के पद कमलों की सेवा करना और चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजी गान कपट छोड़कर मेरे गुणों का गायन करना मंत्र जाप मम पर शर्त क्या है दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा सठ दमशील विरति बहुकर्मा सभी कर्मों से विरक्ति किंतु निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातवीं भक्ति सातों सम मोहित मय जग देखा पर मोहिते अधिक संत करी लेखा भगवान कहते मुझसे अधिक संत को समझो एक गांव के बाहर मंदिर था भगवान का इसीलिए का नाम था विपिन बिहारी और मंदिर से और दूर आगे एक नदी नदी के उस पार एकांत जंगल में कुटिया बनाकर एक संत रहा करते थे कभी कभी मंदिर में आ जाते एक दिन शाम को पुजारी जी बस आरती सजाकर करने ही वाले थे तब तक किसी ने आकर खबर दी करे अरे बरसात में नदी का पुल टूट गया वो गड्ढा हो गया महात्मा आ रहे थे गड्ढे में गिर गए निकल नहीं पा रहे हैं पुजारी ने जो सुना आरती ऐसे ही छोड़ दी दौड़ कर गए लोगों को लेकर निकाला महात्मा को कई लोगों ने बहुत बुरा भला कहा पर उन्होंने कहा कोई बात नहीं संत को व्यवस्थित किया उसके बाद फिर पूजा आरती की सवेरे संत विदा होने लगे तो कहा मैं शरद पूर्णिमा को फिर आऊंगा ठीक है महाराज अब शरद पूर्णिमा के एक दिन पहले पुजारी जी ने कहा सुमति कुमारी उनकी पत्नी थी कि तुम मिट्टी की टोकनी डालना बैठे में और मैं मिट्टी खोद खोद कर टोकनी में डालूंगा और भगवान का नाम लेना ठीक मनसों सो करत काम तनसों सहत दुख मुखसों जपत नाम श्याम यदुवीर को टोकनी सिर पर रखे गड्ढे में डाल दे जाए तब तक दूसरी टोकनी भरी हुई फिर सिर पर रखे गड्ढे में राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण यही नाम तब तक देखा कि दूर गायें चल रही थीं उन गऊ को चराने वाला एक ग्वाला दौड़कर आया देखो विनीत शीघ्र सती को सहायक बन बन से सिधायो एक बालक को ग्वाला और मुस्कुरा कर देखा टोकनी अपने सिर पर रख ली टोकनी उठाई ठानी काम की न नोल्यो कहू बानी मधुर बोल्यो हरैया पर पीर को और यही कहा मैया घर जाओ पे समय पे रखियो ध्यान प्रसाद मोहपूरी और खीर को कल खीर पूरी का प्रसाद दिलाना सुमति कुमारी चली गई मुस्कुराते हुए और बालक टोकनी भर के गड्ढे में डालने लगा पुजारी जी ने सोचा कि जरा देखें क्या हाल है तो दृष्टि पिछारी परत ही पलट देखा तो दृष्टि पिछारी परत ही भये दो भय लाल पत्नी के शुभ काम को करत बिलो क्यो ग्वाल ये ग्वाल कर रहा है ग्वाल नाराज होकर बोले तू कहा से आया आयो ते मूढ़ मार्ग कहात सुकृत बटाए लेत सुमति कुमारी के सुमति कुमारी के पुण्य नष्ट कर रहा है दांत कटकटात गारी देत पिछारी परे तज के कुदारी कहें जात कहां दारी के अब तो पकड़ कर ही मानो और बालक इतना भयभीत हुआ टोकनी सिर पर थी तो टोकनी को सिर पर रखे ही भागा और गांव की तरफ भागा पुजारी जी ने कहा अब तो पकड़ ही नहीं पर वो बालक गांव दूर था इधर उधर कहीं तो मंदिर में ही घुस गया मंदिर में प्रविश विनीत जू विचित्र बाल और देख के चरित्र चक्षुचकित चक्ष, चक्ष, पुजारी के आसन पे टोकनी सिंघासन पे माटी पड़ी अंगन पे धूर चढ़ी विपिन बिहारी के पुजारी जी रोने लगे ऐसा चरित्र सुना नहीं देखा उदय हो गई आज पतित की कौन पाप की रेखा भगवान ने कहा कि नहीं नहीं दुखी मत हो भगवान की बाणी गूंज उठी पूर्व पुण्य जागा तुम दोहिते तुम दोनों से पुराने पुण्य जागे भक्ति सफल सातवी तोहिते बन विनीत सेवा में मोहिते अधिक संत कर लेखा तुमने संत को अधिक महत्व दिया तुम धन्य यह मोहिते अधिक संत कर लेखा अच्छा देखो आठो यथा लाभ संतोषा प्राप्त को ही पर्याप्त संध्य आठवीं भक्ति है सपने नहीं देखे पर दोषा दूसरे का दोष न देख नवम सरल सब सन छल हीना मम भरोसे ही हरस न दीना ये नौमी भक्ति है अच्छा कितनी अद्भुत बात कही नवमह एक जिनके होई नौ प्रकार की भक्तियों में एक भी जिनके जीवन में हो एक भी किसको भक्ति करने का अधिकार का नारी पुरुष सचराचर कोई सौ अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगत दृढ़ भगवान भक्ति के बहाने शबरी माता की स्तुति करते हैं और फिर कहते हैं जनक सुता कई सुधि भामि जानह कहु करी वर गाम श्री सीता जी की सुधि जानती हो तो मुझे बताएं और कहा क्या करी वर गामिनी एक वृद्धा जिसकी कमर झुक गई हो त्वचा झूल गई हो और उससे कोई कहे कि हे श्रेष्ठ गज गामिनी तो व्यंग लगता है पर भगवान ऐसा कह रहे हैं मुझे लगता है कि ठीक कह रहे हैं दुनिया कुछ भी कहती नहीं हो पर मस्ती से झूम झूम कर भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करने वाली रास्ता साफ करने वाली गजगामिनी है और महर्षि मतंग की शिष्या गजगामिनी नहीं होगी तो फिर और कौन गजगामिनी हो? पंपा सरही आ जाह रघुराई तो ई है शुरू ने कहा कि प्रभु मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा था आप पंपा सरोवर पधारे वहां सुग्रीव जी से आपकी मित्रता होगी और वे श्री सीता जी के शोध में आपका सहयोग करेंगे भगवान ने कहा मां तो मुझे आज्ञा मिले मैं जाऊं शबरी माता ने कहा ऐसे नहीं मैं जाऊं तब जाओ मेरी इन आंखों ने आपको अपनी ओर आते देखा है अब अपने से दूर जाते हुए नहीं देख सकेंगे आप खड़े रहे अभी हमने देखा ही कहा है श्री राम जी का दर्शन करते करते तज जोग पावक देह हरिपद लीन भई यहां नहीं फिरे राम जी का दर्शन करते करते देह त्याग किया ऐसी शबरी माता भक्तमाल में बड़ा सुंदर वर्णन है एक महात्मा ने आकर कहा कि प्रभु पंपा सरोवर का जल बड़ा मलिन हो गया है आप चरण रख दे तो स्वस्थ हो जाए स्वच्छ हो जाए जी हो राम जी ने कहा हमारे चरण रखने से नहीं होगा राम जी ने चरण रखा तो और ज्यादा मलिन हो गया भगवान ने कहा मेरी शबरी माता का किसी ने अपमान किया है और फिर इस सरोवर में स्नान किया है इसलिए जल दूषित हो गया है शबरी माता ही चरण डाले तब शबरी माता को बुलाया गया शबरी माता से भगवान ने प्रार्थना की माता शबरी चरण का स्पर्श कराती हैं जल निर्मल हो जाता है यह शबरी माता की महिमा है प्रेम भगवान शबरी माता को सदगति प्रदान करते हैं उसके बाद फिर आगे चले बहुबीधि बहुबीधि हो जात बिल पत स्वाम I will take hold of you, hold of you, hold. बड़ी दिखे बहुत देवर्षि नारद जी ने भगवान का दर्शन किया। उनको भी बड़ा दुख हुआ मोर साप कर अंगीकारा सहत राम नाना दुख भारा भगवान आज बड़े दुखी हैं और दुखी इसलिए हैं मैंने श्राप दे दिया और मेरे श्राप को भगवान ने स्वीकार कर लिया इसीलिए तरह तरह के दुख उठा रहे हैं श्री नारद जी ने भगवान से यही कहा परम स्वतंत्र न सिर पर कोई पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का शुभागमन हुआ है मैं महाराज श्री के चरणों में साधारण प्रणाम निवेदित करता हूँ नारद जी ने भगवान से यही कहा परम स्वतंत्र न सिर पर कोई आप बड़े स्वतंत्र हैं आपके सिर पर कोई नहीं है भगवान ने कहा तो हम सिर पर किसे बिठा ले नारद जी ने कहा हम तो श्राप दे रहे हैं भगवान ने कहा नारद जी अब मत कहना न सिर पर कोई क्यों? क्यों अब तो आपका श्राप ही मेरे सिर पर है सीस धरी हरस श्रापीस प्रभु की श्राप सिरोधार्य किया और इसीलिए तो भगवान जब वन में है तो प्रभु तर उतर कपीडार पर भगवान वृक्ष के नीचे बंदर वृक्ष के ऊपर श्री लक्ष्मण जी ने कहा इन बंदरों को बैठना उठना नहीं आता है आप नीचे ये वृक्ष के ऊपर कहो तो इन्हें अनुशासन का पाठ सिखा दें कायदे से बैठे भगवान ने मुस्कुरा कर कहा नहीं, नहीं लक्ष्मण इनको वृक्ष के ऊपर ही बैठे रहने दो क्यों कहीं घूमते हुए नारद जी इधर से निकल गए तो यह तो नहीं कहेंगे परम स्वतंत्र न सिर पर कोई उनको लगेगा कि आज भी मेरा श्राप बंदरों के रूप में राम जी के सिर पर है तो भगवान इतने करुणाधनी है कि श्राप भी स्वीकार करके नारद जी का कल्याण किया आज नारद जी सोचते हैं कि मेरे श्राप को स्वीकार करके भगवान यह कष्ट उठा रहे हैं मिलना चाहिए पर श्री नारद जी जब मिलने गए भगवान का दर्शन किया तो बैठे परम प्रसन्न कृपाला भगवान बड़े प्रसन्न बैठे नारद जी को लगा कि यह कौन सी लीला हो रही अभी तो रो रहे थे बहुत दुखी थे अब इतने प्रसन्न बैठे नारद जी ने कहा कि प्रभु अभी आप दुखी थे विलाप कर रहे थे अब तो आप प्रसन्न बैठे हैं भगवान ने कहा कि नारद जी वो स्टेज का प्रोग्राम था ये पर्दे के पीछे बैठे हैं लीला वैसी ही करनी थी तो लीला मंचन तो उसी तरह हुआ अब ये पर्दे के पीछे प्रसन्न बैठे देखो श्री सीता जी के हरण में भी भगवान की कोई ना कोई लीला है कवितावली में श्री तुलसीदास जी ने उल्लेख किया जब भगवान पंचवटी में रहते चित्रकूट में रहते तो महात्मा खूब भगवान के दर्शन के लिए आते सत्संग सुनते आनंदित होते हुए जाते हैं अब भगवान उपस्थित हो सत्संग हो रहा हो तो आनंद ही आनंद किंतु मन का ठिकाना नहीं है कभी अपने मन के भरोसे न रहना मन किधर मुड़ जाए <laughs> तो भगवान के द्वारा कथा सुनने जाते सत्संग सुनने जाते और आपस में चर्चा कर एक दिन चर्चा हुई क्या कहना क्या बढ़िया सत्संग कितना आनंद वाह वाह वाह वा, वा, बहुत आनंद बहुत आनंद और चर्चा करते करते बोले धन्य है राम जी गृहस्थ जीवन में भी कितना संयम कितना सत्संग दूसरे कहां ये बात तो है तो एक महात्मा बोले कि राम जी जब गृहस्थ होकर इतना सुंदर सत्संग करते हैं हम लोग भी गृहस्थ हो जाएं तो कम से कम समय पे फलाहार की व्यवस्था तो हो जाए करेगी अकेले रहना ठीक नहीं विवाह कर लेते हैं। एक महात्मा ने कहा कि विचार तो ठीक है पर इतने महात्माओं के लिए वधुओं की व्यवस्था कहां से होगी हाँ यह तो जटिल प्रश्न है पर एक संत ने समाधान देते हुए कहा अरे सरल उपाय है क्या ये पहाड़ किस दिन काम आएंगे इन पहाड़ों में से एक एक शिला छाटला नाक नक्शा बना के तैयार करें श्री राम जी को बुला लाएंगे राम जी चरण छुलाते जाएंगे और शिला नारी बन जाएंगी सब संतों का सामूहिक विवाह हो जाएगा श्री तुलसीदास जी लिखते हैं बिन्द के बासी उदासी तपोव्रत धारी महाविनु नारी दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सुकथा सुनि भे ब्रंद सुखारे हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी पर से पद कंज तिहारे की भली रघुनायक जू करुणा करन को पग धारे अब सब महात्मा अपनी अपनी शिलाएं लेकर खुट करे नाक नक्शा बनावे अब उनको एक काम मिल गया तो अब सत्संग में का राम जी ने कहा कि संत तो बहुत आते थे अब कोई नहीं दिखाई दे रहे शिष्यों से पता लगाया शिष्यों ने कहा कि महाराज महात्मा लोग अपनी अपनी शिला लेकर तैयारी में लगे एक दिन आपको निमंत्रण आएगा संतों का सामूहिक विवाह संपन्न होगा आप तो चरण छुलाते